हरि हरिओ बसक्त सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्व्रत बुद्धि जितात्मा विगतस्प्रहा स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगतस्प्रहा स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा नैषकर्म्य परमा नैष्क परमां परमां सिद्धि नैष्कम्य सिद्धि नैष्कम्य सिद्धि नैष्कम सिंमा नदी ग संन्यासे संन्यासे संन्यासे संन्यासे सर्वत्र रहित सर्वत्र गसे रहित बुद्धि वाला रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा इस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है परम नैष्कर्म्य सिद्धि पहले साधारण सिद्धि होती है और वो साधारण सिद्धि से भी आगे नैष्कर्म्य सिद्धि होती है अष्ट सिद्धियों से भी नैष्कर्म्य सिद्धि का प्रभाव ऊंचा बताया गया है उसको आत्म साक्षात्कार कह दो कहीं भी नश्वर को रखकर पाकर शाश्वत सुख नहीं मिलता नश्वर को संभालने का रखने का पाने का परिणाम में होता है भय शोक और चिंता जय राम जी की शाश्वत को संभालने की फिक्र नहीं नश्वर कितना भी संभालो तो टिकता नहीं आंख कितना भी संभालो लेकिन ऐसी कि ऐसी नहीं रहती शरीर को संभालो तो भी सदा ऐसा नहीं रहता तो जो बिना संभले जैसे का वैसा रहे उसको महरूप से जान ले और जो संभालने पर भी जो मिट जाता है उसको प्रकृति का विलास जान ले तो नैषकर्म सिद्धि में सफल हो जाएगा न यह सच्चा न वह सच्चा न सपना सच्चा है न ये जागृत जग का जगत सच्चा है इन दोनों को देखने वाला साक्षी सचिदानंद आत्मा जो सोहम मैं स्वरूप है वह सत्य है उस सत्य में प्रतिष्ठित जो हो गए अथवा होने वालों के दीदार भी जिन्होंने पा लिए उनको मेरा नमस्कार है वशिष्ट जी का वचन है ना नारायण नारायण नारायण गुनाता है हंसता है कभी रोता है कभी चुप होकर अपने अंतर प्रसाद में डूब जाता है उसी साधना में प्रवेश पुराने साधक पाते जाएंगे ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे सही मधुर शांति अनुपम आनंद प्रकट होगा हे राम जी हृदय की प्रसन्नता और शीतलता बड़े अपों का फल है अपना हृदय शांति से शीतल होता जाएगा आत्मा परमात्मा के आनंद से हृदय भरता जाएगा मधुर आनंद पावन आनंद परमेश्वरीय आनंद उस अकाल पुरुष का आत्म परमात्मा देव का प्रसाद नानिक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लत्थे जन्म जन्म के हृदय से मैल उतरेंगे हृदय आनंदित उल्सित पवित्र और प्रसाद से पूर्ण होने लगेगा मधुर मधुर पावन पावन दानंद रूप सचिदानंद स्वरूप शिव हम शिव हम के नित्य नवीन परमेश्वर में सूर चाय लाखों वर्ष पुराना हो फिर भी उत्साहित तो दिल को हर रोज सुबह सूर्य नया दिखता है उत्साहवर्धक आरोग्य प्रदायक सूर्य का निधार करके हर रोज आज का सूर्य विशेष और विलक्षण प्रतीत होता है करोड़ों वर्ष पुराना सूरज हर रोज प्रतिदिन नवीन सूर्योदय की उस सुबह मंगल प्रभात को अंधेरे को मिटाकर प्रकाश देता ऐसे ही परमात्मा आदि सत युगों से सत वो जिस समय भी हृदय अंतर्मुख होता है तो उसकी सतता उसकी चेतनता उसका आनंद नित्य नवीन महसूस होता है उस रब में पुरानापन नहीं आता उस परमेश्वर में पुरानापन नहीं होता हम उसी नित्य नवीन नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर के ध्यान में आनंद में पावन होते जा रहे हैं जाओ नाभि से ऊपर मूलाधार मणिपुर केंद्र से भी थोड़ा और ऊपर हृदय कमल को विकसित होने दो कुलसित और आनंदित होने दो तुम्हारी एक एक क्षण महापुण्य पुंज अर्जित कर रही तुम्हारा एक एक मिनट परमात्मा की अंतरंग साधना में अंतर्मुख साधना में सार्थक हो रहा है ेश्वर मेरे आत्मने वो ये परम रहस्य की बातें हैं इसको सब कोई क्या जाने हम गुरु प्रसाद पिलाते हैं इसको सब कोई क्या जाने हम रब का रस पिलाते हैं इसको बिरला कोई साधक पहचाने नूरानी नजरसा दिल पर दरवेशन मुख्य निहाल करे छो वया जादू हणी मुझे जी में जोगी तिन सामने खेत संभारा तो कर याद उन्हहमत के मां वर वर ओडा निहारा तो मीड़ा महर मिठड़ा योगी वरसाइन साधक ही साध आनंद पे पाए मधुरम मधुरम बोतल की शराब पीने वाले मस्त होते हैं लेकिन विनाश के रास्ते जाते हैं नाम की शराब पीने वाले मस्त होते हैं और अविनाशिका अनुभव करने का अधिकार पाते हैं आज ने घड़ी रड़ियामणि मारा गुरुना नाम की मारा मरा वालुड़ा नाम प्रभु नाम की वधाम हो जंगल में जोगी बसता है गा रोता है गा हंसता है दिल उसका कहीं नहीं फंसता तन मन में चैन बरसता है वो गाता मौला मतवाला जब देखो भोला भाला मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है जो अंदर के मंदिर में प्रवेश पाते जो दिल मंदिर का प्रसाद पाते हैं उनका तन शिवालय है मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवालय है पर जाम पीने से क्या फायदा रात में ती सुबह को उतर जाएगी तू फकीरों की निगाह से हरी रस की पहलियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी नुरानी नजर सा दिल पर दरवेशन मुखे निहाल करे छो मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम ये आत्मा परमात्मा का सुख मधुर से मधुर है और मंगलकारी है पवित्र करने वाला है तीर्थ मनुष्यों को पवित्र करते हैं तीर्थ पापी को पवित्र करता है और संत तीर्थों को पवित्र करते हैं। और परमात्मा का ध्यान तो संतों को भी पावन कर देता है सहना व बत्तु नौ नक्तू सह वीर करवा वही तेजस्वी वधित गुरु शिष्य का दोनों का मंगल कल्याण हो हम सब साथ में उन्नति करें हम सबका मंगल हो हम सब वीरवान हो बलवान हो वीरवान का मतलब है मन और तन को जहां रोकना चाहे रुक जाए जहां लगाना चाहे लग जाए तत्पर हो दृढ़ निश्चय हो खूब आनंद मधुर आनंद पावन आनंद परमेश्वरियानंद लथम सचो साई दुनिया के मां सुतल ज में मां तथम ोल् सचो सतगुरु दुनिया के मां केस सुतल आन जीडड़ी में तिनके दस भले सिर न कूड़ न बाण के खु में न बेखे चवां चवा बोतल की शराब कुएं में गिरने जैसी शराब है हम तो हरी नाम की शराब में मस्त होंगे और दूसरों को करेंगे असी असी पा पींदे बिहांदे अगंदे बगे अपींदे जहान केपा साध जना मिल हर जिस गाइ भयनाशन दुर्मती हरण कली में हरि को नाम नानक जो जपे सफल हो गई सब काम जबते जबते साधना अंतर्मुख हुई इसलिए अंतरात्मा की झलके आई मीरा को ऐसे ही अंतरात्मा की प्रसादी रहीदास गुरु की कृपा से प्राप्त हुई थी गौरांग ऐसी ही प्रसादी अपने प्यारों के ऊपर बरसाते थे साई टेवराम के पास ऐसी ही प्रसादी थी नूरानी निगाहों से बरसाते थे साई लीला शाह के पास भी ऐसी ही प्रसादी थी अधिकारी योग्य अधिकारियों पर कभी कभार बरसाते थे नजर सा दिल पर दरवेशन मुख्य निहाल करे छो बाबा तो कैसा मत थे सुना तो साईं। कृष्ण के पास वही प्रसादी थी बंसी बजाते बजाते अपनी निगाहों के द्वारा भक्ति की तनमात्राएं उस प्रेम रस की तन्मात्राओं को श्री कृष्ण अपने प्यारे ग्वाल ग्रुपियों पर बरसाते थे और उनको कहना पड़ता था हम अधरात का पान कर रहे हैं धरती इतिधरा धरती का सुख विकारी सुख नहीं लड्डू पेड़े का चाट चमाने का सुख नहीं ये तो अंतरात्मा का सुख कन्हैया की कृपा से मिला है ऐसा उन ग्वाल गोपों को ग्वाल गोपियों को कहना पड़ता था वह शरद पूनम की रात बिंद्रावन में जम हुई होगी तब हुई होगी हमारी तो आज की संध्या ही बिंद्रापन की खबरताजी कर रही हैं। फिरता फिरता प्रभु आयो पर परियो तो शरण आए नानक की प्रभु बेनती तो अपनी भक्ति लाए हे राजन ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है जिसे बोलता है उस जीववा को भी नमस्कार है ज्ञानवान सबका आश्रय दाता है हे राजन जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि होती है वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह भी दुखी नहीं होता वह न भय करता है न किसी का हर्ष करता है हे राजन सिद्धियां पाने का सुख तो अल्प है क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं होती जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि सारे दुख से मुक्त हो जाता है और कोई दुख नहीं रहता जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता राम जी जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है आत्मा परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है जिसे दुनिया का अभ्यास से दुनिया घुस गई खोपड़ी में लेके जाना कुछ नहीं फिर भी दिन भर की चिंता जीवन भर के टेंशन ऐसे ही आत्मा परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर दुनिया तो एक खेल हो जाएगा ओम शांति शांति शक्ति स्वरूप शिव और शक्ति से उत्पन्न हुआ है शिव और शक्ति का ही विलास है शिव माना अंतरयामी आत्मदेव शक्ति माना उसका स्फूरना क्रिया शक्ति उसके फूरने से क्रिया शक्ति के बहिर्मुख फूरने से ये जीव अनेक प्रकार के भ्रम देखता है दुख देखता है आकर्षित होता है जन्मता है मरता है अगर वही फूरना वही क्रिया शक्ति उलट अंतर्मुख हो जाए जैसे अभी हो रहे थे तो कितना आनंद शांति तो इसके तत्व को पहचान कर उलट टिक जाए तो अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए मानों के ध्यान से सुनना चाहिए शिव शक्ति का प्रतीक रूप अनेक हैं जैसे सीता शक्ति है राम शिव स्वरूप है भगवान शिव शिव स्वरूप है जगदम्बा शक्ति स्वरूप है श्री कृष्ण और राधा सीता और राम चिदावली और चिदावली का अधिष्ठान चैतन्य ये शिव और शक्ति शिव माना शुद्ध बुद्ध सचिदानंद परमेश्वर शक्ति माना उसका स्पंदन पूर्णा जैसे जल और पूर्णा जल और तरंग ऐसे शिव और शक्ति वास्तविक रूप में यह सब जीव शिव स्वरूप है शिव स्वरूप माना मंगल स्वरूप आत्मा स्वरूप, सुख स्वरूप है और उनकी शक्ति एक क्रिया शक्ति जब इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत से प्रभावित होती है तो दुख देखती है बंधन देखती है रोती है चींकती है लथड़ाती है मरती है जन्मती वही क्रियाशक्ति अगर क्रियाशक्ति उलट कर अंतर्मुख हो जाए तो यह जीव अपने शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप को परमेश्वर स्वरूप को पा लेता है ऐसा नहीं कि किसी आकाश के उस पार भगवान ने बैठकर दुनिया बना दी ऐसा भी नहीं कि दुनिया में भगवान ने तुमको फेंक दिया दुख देखने के लिए ऐसा भी नहीं वह भगवान अंतर आत्मा होकर प्राणी मात्र का सहारा होकर बैठा है और उस भगवान को नहीं पहचानते और जीने की इच्छा करते तो जीव नाम पड़ गया मनुष्य शरीर में आए तो मनुष्य नाम पड़ गया फिर जाति पाती का सुना तो जाति वाला हो गया ये सब फुरने में क्रिया शक्ति में देखता है अगर क्रिया शक्ति को ज्ञान सत्ता के तरफ मोड़कर स्वस्वभाव को देख लो तो गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चली साधो भाई सज समाधि भली खाऊं पीऊं सो करूं पूजा हरू फरूं सो करूं परक्रमा भाव न राखू दूचा द्वैत फिर मिट जाता है क्रिया शक्ति का बंधन हट जाता है ज्ञान निष्ठा में आदमी आ जाता है भले अपने में कुछ शक्ति तो होना चाहिए अपना कमाओं ऐसा तो होना चाहिए तो ये क्रियाशक्ति में एकाग्रता लाओ तो एक जगत में शक्ति मिलती है इंद्रियों के बहाव में चंचलता में क्रियाशक्ति खपती तो शक्ति का दर्शन नहीं होता है क्रियाशक्ति को इंद्रियों से इंद्रियों को संयत करो नियम से एक जगह पर एक घंटा आधा घंटा बैठो पौना घंटा बैठो फिर एक घंटा बैठो और प्रतिदिन थोड़े दिन अभ्यास करो तो आत्म बल बढ़ेगा क्रिया शक्ति बढ़ेगी ज्ञान शक्ति संकल्प शक्ति बढ़ेगी वृद्धि सिद्धि और सामर्थ्य से बढ़ता है सूक्ष्म शरीर निकाल कर लोक लोकांतर में घूमने जाना है तो घूम सकता है तीन चार महीना बहुत बहुत तो छह महीना अभ्यास करें तो ये शरीर यहां पर रहे लोक लोकांतर में घूम के आवे तो लोकलोकांतर में घूमने की जो क्रिया है वो भी ज्ञान सत्ता चैतन्य की सत्ता से जैसे पतंग सूत्रधार की सत्ता से घूमता है ऐसे ही और सूक्ष्म शरीर सचिदानंद की सत्ता से अंतवाहक की सत्ता से घूमता है और अंतवाहक कैसा नहीं कि यहां से सत्ता ले ले के घूमता है जैसे जहीं कहीं भी जाए तो आकाश है ऐसे कहीं भी जाए तो चैतन्य स्वरूप साथ में होता है ऐसे कहीं भी जाए तो सूरज मिल जाता है ना ऐसे कहीं भी जाए तो चैतन्य सत्ता जुड़ी होती है वह अधिष्ठान है थोड़ा दिन खाली सुपाच्य भोजन करें मौन रहे और जप करें फिर जिसमें श्रद्धा हो स्वस्तिक में हो गुरुदेव में हो अथवा गुरूमंत्र में हो सामने लिख दे एक टक बैठे बैठे जप करे आंख की पुतली ना ही आंखें के पलके हिले थोड़े दिन में मन शांत होने लगेगा संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे शक्ति का थोड़ा आनंद भी आएगा शक्ति का भी थोड़ा एहसास होगा फिर अपने शांत कमरे में तपस्या के भक्ति के कमरे में लेट जाए लेट जाए ऐसा आसन हो जिस आसन पर अर्थिंग ना लगे ऐसा आसन हो मतलब कंबल बिछाओ, उस पर सूती वस्त्र हो सूती वस्त्र धरती को न छुए ऐसे आसन पर थोड़ी देर ध्यान करे फिर लेट जाए लेट जाए और भावना करे कि मैं बाहर निकल रहा हूं बाहर निकल रहा हूं बाहर निकल रहा हूं आधा घंटे का प्रयोग करें बस फिर अपना करवट लेके उठ जाए बैठे थोड़े दिन ये अभ्यास करते करते करते करते लेटे लेटे अपना पूरा जो शरीर है वैसे का वैसा आकाश सदृश्य नील वर्ण अथवा प्रकाश वर्ण वो जहां जहां चित्तवृत्ति होगी ऐसा रंग देखेगा एक अपना शरीर के ऊपर छाया शरीर थोड़ा सा आएगा डरना नहीं चाहिए और उसी दिन आगे बढ़ना नहीं चाहिए अब यहां तक आ गया फिर रोज ऐसे ही अपने शरीर में से सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा वैसे कब निकाले फिर चलाए दो चार दिन यह अभ्यास हो जाए फिर वो सूक्ष्म शरीर निकाल के खड़ा रह जाए कमरे में अपना स्थूल शरीर पड़ा है सूक्ष्म शरीर से वो देख रहा है दो चार दिन के बाद फिर अपना परिचित जगह पे गया कमरा से 100 फुट 200 फुट बाहर चला गया सूक्ष्म शरीर को दीवार दरवाजा पहाड़ नदी नाला रोक टोक नहीं सकता सूक्ष्म शरीर मन वेग से यात्रा कर सकता है जैसा मन स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से कहीं भी पहुंच सकता है थोड़े दिन परिचित जगह पे गए फिर आ गए संकल्प किया कि मेरे को कोई न देखे तो आपको कोई नहीं देखेगा आप सबको देखकर फिर अपने शरीर में वापस आ जाएंगे फिर परिचित जगहों के बाद आए गए तो अभ्यास बढ़ गया कमांड आ जाएगी फिर ऊपर जाने की यात्रा करें जब सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाता है तो अंदर का कड़ा बंद करके चला जाए और यात्रा करे। अगर कोई दरवाजा खोलता है या कड़ा तोड़ता है तो आप लाख माइल दूर हैं उसी क्षण पता चलेगा उसी सैम क्षण आप पहुंच जाएंगे उसमें ऐसा होता है तो ये सूक्ष्म शरीर से लोक लोकांतर की यात्रा भी होती है